संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है निसर्ग भट्ट की कविता अंतर मन का अवलोकन उन खोखले वो की कटारों से हम हर रोज कटते रहते हैं उन भयंकर भ्रम जालों से बाहर निकल नहीं पाते हैं उस अदृश्य आशा की तलाश में हर रोज भटकते रहते हैं। हर शाम खुद से ही हार कर फिर मायूस हो जाते हैं उन अविरत आडम्बरों से हम इतने कायर बन चुके हैं अपनी ही सच्चाई के सुरों को हम सुन नहीं पाते हैं अपने ही झूठ के जंगलों में अक्सर हम खो जाते हैं अपमानों के आंसुओं को घूंट घूंट कर हम पी जाते हैं कभी दोस्ती के दलदल में तो कभी प्रेम के मृग जाल में हर बार हम फंस जाते हैं लाख कोशिशों के बाद भी उस दर्दे दरिया में हर बार हम डूब जाते हैं आकर्षणों की आंधी में हर बार हम बह जाते हैं औकात से आगे सोचने की गलती अक्सर हम कर जाते हैं घन घोर निराशा की नाव में हम अक्सर हिचकोले खाते हैं। उन अनगिनत ठोकरों के बाद अब दर्द को भी महसूस नहीं कर पाते हैं। हर दिन पैसे, पैसे की अंधी प्यास, प्यास में खुद को ही, ही बेचते रहते हैं अब तो खुद ही बोली लगाकर खुद को, को ही खरीदते रहते हैं अभी, अभी आप सुन रहे, रहे थे, थे निसर्ग भट्ट की कविता अंतर मन का अवलोकन